आना प्रकार की मणों की माला से बंदन्वार बलवावे इस प्रकार मँच को इस द दक्षिन भाग ने कुए शोफ रोतबो आंग's को दिदी। ल कुछ फोन लंतना है। तदंतर धीरे धीरे भगवान बन भद्र और श्री कृष्ण को राजा से सम्मानित भ्राम्मर छेत्रिय और वेशे ले जाए चवर और तार के खंबे से उन पर निर्गतर हवा करते रहे भगवान के शरीर पर जो पहले किया हुआ कच्चा लेप हो उसे ना छुडावे जिस भगवान को ले जाने वाले मनुष्य सावधान और सदाचारी हों उन्हीं ले जाकर मंच पर विराजमान करें फिर्शान की पुर्वक अधिवासित कलोशों के जल सी समुंद्र जेश्टा का मंत्र द्वारा भगवत दिग्रों का इस्नान करावी यह इस्नान दर्शन करने, करने त� וכלה הוקר פרסנתא פורבק, דגוואן כג'שת איסנן, אור יתרקא עותקנת צ'צי דרשנקר תיה, וסנסר סמונר מן היגרתי שרי הריקי איס איסננקא דרשנקר נאמר לפורשו כי ג'אן בוזגר יען ג'אן נימי, קי ווי אנרי סנצ'ית פאפ ראשי תתקר נשת חוגתיה, में דרשן מי ג'פוניה בתיה ג'תהיה वही मंच पर विराजमान श्रिहरी का दर्शन करने से भी प्राप्त होता है ब्राम्मणो वह एक ही जगत जनिनी तीन बिग्रों में इस्तित है उन में से एक एक का भी स्नान दर्शन भोग और मोक्स प्रदान करने वाला है जो भगवान के स्नान के समय जै रामभद्र जै सु� उच्चारन करता वह मोक्स को प्राप्त होता है श्री जगनात जी की रख यात्रा गुंडी चार, महुत्सव तता पुन्हे मंदिर प्रवेश समंद्य यात्रा एवं उच्छव की महिमा जैमिल जी कहते है तदंतर श्रदा से युट्व पस्तुत किये हुए उप् उत्सव किया गया था या, या। उसी प्रकार महान उत्सव करकी उन्सव भवत रुपों को पुने नै, नै, दक्षणा भिमुक ले जाएं नै, नै, नै। उस समय जो मनुष्य दक्षणा भिमुक हो जाते हैं शिर्खिष्न बलभद्र और सुबद्र का दर्शन करता है वैसनान दर्शन जनित समस्त � जगनात जी की आरती उतार कर मंदर के भीतर परविश करावे और फिर किसी प्रकार उन्हें देखें। जेश्ट मास के शुक्रपक्ष में जो पूर्णिमा आती है। उसमें जेश्ट नक्षक्त्र की एक ही अंश में चंद्रमा और भरस्पति हो। भरस्पति काहिदीन माजेष्ट की पूर्णिमा माप पूर्णिमाई तथा भगवान की प्रिति को बढ़ाने वाली है उसमें करुणा सिंदु देविश्वर जगनात जी का पूजन और उनके इस्नान का दर्शन करके मुन्वशे पापनाशी से मुठ्ध हो जाता है वैशाख के शुक्ल पक् फिर जिन्होंने काश्ट कर्म देखा और जाना हो ऐसे एक या तीन बढ़ाईयों से पुर्वत्त प्रकार से सिर्क्रिष्ण बल्भद्र और सुबद्रा जी के लिए तीन रख प्यार करावे जिन में बैठने के लिए सुन्दर आसन हो और जो सुन्दर कलापूर धंग से बना पूर्वत्र उनकी परतिष्ठा करें मार्ग का भलीभाती सज्जकार करावें मार्ग के दोनों और फूलों के गुच्छे और माल्य सुन्दर वस्त्र चवर गुलमलता आदी और फूलों के द्वारा मंडल बनवावें देखने पर ऐसा मालूम हो कि वहां सुन्दर फूलों वहां कीचड नहीं रहना चाहिए जिससे भावना करत सुक पूर्वक चल सके पगपगपर रास्ते के दोनों पार्षवों में दिशाव को सुभंदित करने वाले धूपात्र रखे जाए सलक पर चंदन के जल का छिड़काओ हो नगाला और धक्का आदी बा� भूमे पर भूत्सी विजन्ते मालाएं बिछी हों अने को कसे कसाई हाती घोड़े प्रस्तुत के गए हो जिनका वहिवाती सरंगार क्या गया हो इस प्रकार सामंगरी इत्रत करके उत्तम भक्ती से युक्तु राजा महान उत्सव करी आशान के शुकलपक्ष में पोश्य लक् ब्राम्मणों वैशणवों तपस्वियों और यत्यों के साथ स्वयभी हात जोड़कर राजा देवादी देव भगवान से यात्रा के लिए निवदन करें प्रभो आपने पूर्वकाल में राजा इंद्रधमन को जैसी आज्यदी है उसके अनुसार रत के गुंदी चामं� पथा इस्तावर जंगम समस्त प्राणी कन्यान को प्राप्त हो आपने यह अवतार लोगों के ऊपर दया के इच्छा से ग्रहान किया है इसलिए भगवन आप प्रसंता पुर्वक प्रथियु पर चरन रख कर पधारिये इसके बाद कुछ लोग मंगल गीत गावे कोई जैजय मागध आदी हर्स में भरकर भगवान के पवित्र यश्का गान करें भगवान के दोनों पार्षब में स्वर्ण में दंड से सुशोवित व्यंजनुक की पंक्ती धीरे धीरे डूलती रहे क्रश्ना गुरू धूप से संपूर दिशाएं और वह का आकास सुशोवित रहे ज वीडा मधूरी का आदिवाद गोविंद के इस विजयात्रा के समय मधूर स्वर से बजते रहें इस प्रकार उत्सव आरम होने पर बल्भद्र श्री कृष्ण और सुवद्रा को भ्रहमर चित्रिये और विश्य लोग धीरे धीरे पैर रखते हुए ले जाएं बीच बीच में फिर उस उत्तम रत को गुमाकर बलभद्र, क्रश्न तता सुबद्रा को सुंद्र चंदुवा युक्त मंडप से सुशोवित रत में विराजमान करें। उन सब को रूईदार गड़ों पर बिठाकर भक्ति पूर्वक भाति भाति के वस्त्र आभुशन और मालाउं से भु� שרי ג'גן נעת ג'יקה ג'אולוג ופקטי פורבק דרשנקרטיה אונקה באגוון כדהם נבעשו אותה. באגוון שרי הריקי אוס אוצווקה מהטמה כאה בתלאו ג'ינקי נעמקה קירטן קרני באטרסיס סו ג'נמו כפאפ נשת חוג'תה רטמה אישתיתו מהווה דיקי אור ג'עתהו אונקו רושוטה שיר का בלבדר אורסו בדרה ג'יקה דרשן טרקי מנושה אפניק קרו ג'נמו כפאפ נשכר ליטה मेगों के द्वारा जलकी वर्षा के सयोग से रत का मार्ग जब की चडिक्त हो जाता है उस समय भीवें शिरकेशन की दिव्य धुष्टी पढ़ने से समझत पापों का नाश करने वाला होता है उस पंग की रत मार्ग में जो उत्तम मुवैशलों भगवान को साख्ष्टांग � वसुदेव के आगे जय शब्द का उच्चार करते हुए इस्तूति करते हैं वे भाति-भाति की पाप उपर निसंध हैं विजय पा जाते हैं जो श्रेष्ट पुरुस वहनृत्य करते और गाते हैं वे उत्तम विश्व की संसर्ग से मोक्षप्राप कर लेते हैं जो भग श्रिक्रिष्ण की ओर देखकर भक्ति पूर्वक्त जैक्रिष्ण, जैक्रिष्ण, जैक्रिष्ण जै का उच्चारन करता हुआ वह माता की गर्भ में निवास करने का दुख कभी नहीं भूगता जो मनुष्य रत के आगे ख़़ा होकर चवर, व्यजन, फूल के घुच्छो